भैया ये क्वेश्चन था कि क्या हम नौकरी करते करते हुए जागृति के क्रम को पा सकते हैं या उसमें उसी क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं कि? नहीं ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये नौकरी छोड़वाने का प्रोग्राम नहीं है ये प्रोग्राम इतना है कि आप नौकरी करते समय जो भी कुछ कर रहे हैं अभी वो करते समय पहले भाग में आप समझ सकते हैं पहला काम क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं कितना एक लेवल तक ही समझ पाएंगे क्योंकि उसके आगे तो कुछ और भी आपको लगाना पड़ेगा ना अपना तो एक लेवल तक आपको समझ में आ सकता है समझ में आने के बाद अपने आप ही आप समझ के अनुसार चलने लगते हो तो अपने आप ही करने वाला भाग आपको स्पष्ट होता है जो नहीं करने वाला भाग है वो स्वता ही धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाता है हम सोचेंगे हम छोड़ देंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे ये भी नहीं होता है और हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे अगर ऐसा निश्चित बना ले तो वो भी नहीं होता है तो जो करने लायक काम है उसको हम करने की प्रति कृत संकल्पित होना समझने से होता है तो उस पर हम ध्यान देते हैं तो समझ में जितना जितना आता जाता है छोड़ने का काम उतना उतना अपने आप होता रहता है छोड़ने पे जोर नहीं है जैसे एक एक उदाहरण हमेशा नागराज जी लेते हैं कि भाई देखो एक पत्ता पक के अपने आप किस प्रकार से झड़ जाता है और एक पत्ते को तोड़ के निकालना किस प्रकार की चीज़ है तो ठीक इसी प्रकार से मानव में सार्थक क्या है यदि ये समझ में आता है तो अपने आप ही निरर्थक चीज़ों के प्रति रुझान आकर्षण कम हो जाता है ठीक थोड़ा जोर तो लगाना ही पड़ता है क्योंकि सारा वातावरण तो वैसे बना हुआ है आपको एक समय समझ में आता है जैसे मैं एक नौकरी करता था कई साल मैंने नौकरी करी समझते क्रम में भी उस समय तो ऐसे अवसर भी नहीं थे कि हम करेंगे क्या मतलब कुछ भी अवसर नहीं थे ना समझने की कमी के कारण अवसर नहीं दिखते हैं तो हम भी हमको भी लगता था कि अवसर भी नहीं है तो समझते रहे उसी में समझाना शुरू कर दिए ठीक वो भी काम पैरल चलता रहा नौकरी भी चलती रही नौकरी से जो पैसा आया उसके लिए उसको हम लगा लगा के अवसर क्रिएट करते रहे अपने लिए नए उत्पादन के लिए और उसको बजाय अपना संग्रह करके या अपने घूमने फिरने या मनोरंजन के लिए या भोग में लगाने के बजाय जो कुछ भी सैलरी में पैसा आया उसको हम गाय लाए ये लाए वो लाए जमीन खरीदे कुछ कुछ करें ताकि हम उत्पादन का काम करेंगे तो उस प्रकार से एक स्मूथ में वेव ले लिए एक समझ आकर लगा कि अब हमारे पास तमाम अवसर है इसके बाद भी यदि हम रुके हुए हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर लालच है उसको ठीक से देखने के तो ये समझ में आया कि जितना अवसर हमारे सामने खड़ा हो गया वो पर्याप्त है और अधिक हम सदुपयोग अपने आप का कर सकते हैं तो इधर चले आए छोड़ दी नौकरी और वो जिस दिन से नौकरी हमने छोड़ी आज तक हमको दोबारा याद ही नहीं आएगी एक दिन भी याद नहीं एक दिन है ना क्योंकि और और अधिक मीनिंगफुल और अधिक मीनिंगफुल करते करते करते अपन यहाँ पहुँच जाते हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं आप और जल्दी पहुँच सकते हैं क्योंकि आपके सामने और एक लीविंग मॉडल खड़े हो रहे हैं हमारे सामने तो ये लिविंग मॉडल उस प्रकार से नहीं थे नागराज जी एक लिविंग मॉडल थे अकेले व्यक्ति के रूप में परिवार के रूप में लेकिन उनका कोई स्किल सेट था वो तो हमारा था ही नहीं तो हम हम, हम सब लोग कैसे जियेंगे वो सारी बातें उस समय तक हमको नहीं पकड़ में आती थी आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा से पकड़ में आ सकती हैं आप लोग काम करोगे आपके आ, आगे आने वालों को और जल्दी पकड़ में आएगी तो आप जल्दी जल्दी स्विच करोगे छोड़ने से उपलब्धि नहीं है पकड़ने से उपलब्धि है फाइनल बात क्या छोड़ने से उपलब्धि नहीं है सही को पकड़ने से उपलब्धि है बहुत सारे लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं तो क्या वो खुश हैं